सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार आरटीआई के तहत अपील करना कई विभागों ने बेहद सुविधाजनक कर दिया है रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे द्वारा अपील को 3 जून से ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है ऑनलाइन अपील करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू और इसका शुल्क भी ऑनलाइन ही भरा जाएगा ऑनलाइन सुविधा को सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा शुरू किया गया है अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट